बाद में किडनैपिंग के लिए खुद ही गाड़ी की जरूरत समझ में आई लेकिन उस वक्त ना तो गाड़ी थी और ना ही इतना पैसा था कि कहीं से गाड़ी का इंतजाम कर सकें। फिर इन लोगों ने पहले गाड़ी लूटने का प्लान बनाया इसके लिए ये लोग लोनावला हाईवे पर घात लगाकर बैठे थे तीनों ने फेस मास्क पहन रखा था तभी इतफाक से उन्हें सामने ऐसी एक मिनी बस आती दिखी रमाकांत ने इसी गाड़ी को लूटने का प्लान बना लिया पहले अशोक बीच सड़क पर जाकर खड़ा हो गया फिर करण तेजी से भागता मिनी बस के भीतर घुस गया ये लोग पहली बार किसी लूट को अंजाम दे रहे थे, थे। तो काफी नर्वस करण ने गाड़ी के भीतर घुसते ही चिल्लाते हुए सभी को बाहर के लिए कहा लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सारा गेम पलट कर रख दिया इत्तेफाक से इसी मिनी बस में करण का भांजा सुमित मल्हान भी बैठा हुआ था वो तुरंत ही अपने मामा की आवाज पहचान गया और उसे मामा मामा कहकर पुकारने लगा तब जाकर उन तीनों को एहसास हुआ की उनसे बड़ी बहुत बड़ी गलती हो गई है इस बस में तो प्राइमरी क्लास के बच्चे बैठे करण को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए वो बस में से उतरकर भागने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से रमाकांत ने जाकर बस के ड्राइवर अहमद के गले पर चाकू लगाते हुए कहा चुपचाप बस चालू करो और जिधर कह रहा हूँ उधर ले चलो वरना गला रेत कर रख दूंगा उसने बच्चों को भी धमका बस से नहीं उतरने दिया इसके बाद बस रमाकांत के कमांड के अनुसार चलने लगी उस वक्त बस के ड्राइवर अहमद ने रमाकांत और अन्य दोनों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गड़ाता रहा और छोड़ देने की भीख मांगता रहा उसने कहा कि वो सब कुछ दे देने को तैयार है बस भी वो छोड़कर जाने को तैयार है बशर्ते बच्चों को और उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन सुमित मल्हान पहले ही करण को पहचान चुका था अगर उसने बाहर जाकर किसी से कुछ भी कह दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर उनके लिए खुले में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा खैर अभी तक तो उन लोगों ने प्लान के मुताबिक ही काम करने का फैसला किया पहले उस मिनीबस को बच्चों और ड्राइवर समेत करजत इलाके में ही मौजूद एक मोटरता गैराज की चाबी ले रखी थी गैराज तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी रमाकांत ने वहां गाड़ी की पूरी सूरत बदल दी थी पहले उसने गाड़ी के रंग को बदलकर लाल से पीला किया फिर उसके नंबर प्लेट को हटाकर फर्जी नंबर प्लेट भी लगा दिया दरअसल रमाकांत पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका था सो उसे अच्छे से पता था कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है इसीलिए उसने सब कुछ इस तरह से प्लान किया था जिससे किसी भी हालत में पुलिस उन तक ना पहुंच सके इसी बीच वहाँ गैराज में रमाकांत और करण मलहान के बीच बहस भी हो गई करण खुद के भांजे के किडनेप होने की वजह से डरा हुआ था इसलिए वो बार बार बच्चों को छोड़ने की बात कह रहा था उसका कहना था कि हमारा प्लान तो गजेंद्र ठाकुर को किडनैप करने का था तो फिर बच्चों से हमें क्या मतलब बच्चों को छोड़ देना चाहिए लेकिन रमाकांत बहुत चालाक था। उसे अच्छे से पता था कि बच्चों के छोड़ते ही हम तुरंत पकड़ में आ जाएंगे इसलिए वो किसी भी हालत में अभी बच्चों को छोड़ने के लिए राजी नहीं था इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई फिर बीच में अशोक ने आकर दोनों को शांत करवाया और फिर उसने बच्चों को किडनेप करने का राय दिया उसका कहना था कि सारा मेन मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही है ना तो फिर है प्लान में थोड़ा चेंज क्यों नहीं कर लेते अभी हमारे कब्जे में इतने बच्चे हैं अगर हम इनके लिए फिरौती मांगें तो हम काफी पैसे कमा सकते हैं और रही बात गजेंद्र ठाकुर से बदला लेने की तो एक बार पैसे हाथ में आ जाएं फिर हम गजेंद्र ऐसी निपट ही लेंगे अशोक का ये प्लान रमाकांत को बहुत पसंद आया लेकिन करण इसके लिए राजी नहीं हुआ वो भला अपने भांजे को ही किडनेप करके अपनी बहन से फिरौती कैसे मांग सकता था और फिर मान लो के पैसे मिल भी गए तो फिर उसके बाद क्या बच्चों का क्या करेंगे लेकिन फिर अशोक और रमाकांत ने मिलकर उसे खूब समझाया और ये भी विश्वास दिलाया कि एक बार फिर के पैसे मिल जाएं फिर हम सभी बच्चों को छोड़ देंगे और हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएंगे ये सब हम बस पैसों के लिए कर रहे है किसी भी बच्चे को जरा सी भी खरोच नहीं आने देंगे जैसे ही पैसे हाथ में आ जाएंगे हम बच्चों को छोड़ देंगे और फिर किसी नई जगह पर जाकर अपना नाम बदलकर नई लाइफ स्टार्ट कर देंगे काफी देर तक करण को समझाने के बाद आखिर में वो भी बच्चों की किडनैपिंग के लिए रेडी हो गया इसके अलावा उसके पास रास्ता ही क्या था इसके बाद फिर उन लोगों ने बच्चों के घर वालों ऐसी मांगने का प्लान बनाया लेकिन उससे पहले बच्चों को किसी सेफ जगह पर छुपाना ज्यादा जरूरी था क्यूँकी वहाँ गैराज में तो बच्चों को रख नहीं सकते थे फिर अशोक ने करजत में मौजूद सुरंग में बच्चों को छुपाने के लिए सुझाया क्योंकि सुरंग का यह भाग काफी लेकर ले आया क्यूँकी जब तक बच्चों के पेरेंट्स का फोन नंबर एड्रेस और फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता चल जाता तब तक पैसों की मांग नहीं की जा सकती थी एक दिन बाद रमाकांत बच्चों की पूरी डिटेल लेकर वापस आया और फिर एक एक बच्चे के घर फिरौती के पैसे मांगने के लिए फोन भी उसने किया था। सभी फोन अलग अलग जगहों से फोन से से पब्लिक किए थे ताकि पुलिस को कहीं से भी कोई शक ना होने पाए। रमाकांत ने बड़ी चालाकी से सभी बच्चों के घर वालों से फिरौती के पैसे की मांग कर ली थी विक्रांत का शक बिल्कुल सही निकला फिरौती मांगने के काम में सिर्फ रमाकांत और करण ही लगे थे अशोक बच्चों को लेकर सुरंग के भीतर ही रुका था ताकि वो बचकर भाग ना पाएं। फिर के पैसे को लेने के लिए मिस्टर मलिक को बुलाया गया जिस जगह पर मिस्टर मलिक को पैसे लेकर बुलाया गया था वो एरिया करण के लिए बहुत जाना पहचाना था मिस्टर मलिक को बड़ी चालाकी से ऑब्जर्व करते हुए वॉकी टॉकी की मदद से पहाड़ के उस कोने पर बुलाया गया जहाँ से उसे पैसे नीचे फेंकने थे पहाड़ के ऊपर ही करण छुप कर बैठा हुआ था और टेलीस्कोप की मदद से मलिक को लगातार देख रहा था और जहां से मलिक ने पैसे नीचे फेंके थे वहां पहाड़ के ठीक नीचे रमाकांत पैसे पकड़ने के लिए छुपा हुआ था वहां तो पहले से ही एक बड़ा लेदर का बैग लेकर खड़ा था जैसे उसके हाथ में पैसे आए सबसे पहले उसने हर बैग में लगे ट्रैकिंग चिप को निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर सभी बैग में से पैसे निकालकर अपने लैदर के बैग में डाल लिया लेकिन जो मिस्टर मलिक वाला बैग था वो काफी हल्का था तो रमाकांत ने उसे खाली नहीं किया बल्कि उस बैग को अपने हाथ में ही लेकर चलने लगा पुलिस की नजर से बचते हुए वो नीचे पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया और फिर पहाड़ी के ऊपर से करन ने एक रस्सी गिराई जिसकी मदद से रमाकांत ने पैसे का बैग ऊपर पहुंचाया वहां करण स्कूल वाली मिनी बस लेकर खड़ा था अब करण को तो इस एरिया के बारे में काफी नॉलेज था सो तो जंगली रास्तों से होकर निकलता चला गया पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई वहाँ से दोनों पैसे लेकर सीधे ही सुरंग में अशोक के पास पहुंचे अब यहाँ से कहानी में मोड़ आया सुरंग में पहुँचते अशोक ने सबसे पहले करण के सिर में डंडे से मारकर उसे बेहोश कर दिया ये प्लान पहले से रमाकांत और अशोक ने मिलकर बना रखा था दरअसल उन्होंने बिना करण को बताए ही ये प्लान बना रखा था कि फिरौती के पैसे मिलने के बाद वो बच्चों को मार देंगे अब फिरौती के पैसे मिल चुके थे तो बच्चों को मारने का टाइम आ गया था अब अगर करण के सामने बच्चों का मर्डर करते तो वो विरोध करता और फिर फालतू का झगड़ा होता इसलिए अशोक और रमाकांत ने मिलकर पहले ही कर्ण के सिर में वार करके उसे बेहोश कर दिया था